के प्रति भारत का संसार को संदेश मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि भारत के बाहर हमारे धर्म का जो प्रभाव पड़ता है वह यहाँ के धर्म के उन मूल तत्वों का है जिनकी पीठिका और नींव पर भारतीय धर्म की अट्टालिका खड़ी है उसकी सैकड़ों भिन्न भिन भिन्न शाखा प्रशाखाएँ सैकड़ों सदियों में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें लिपटे हुए छोटे छोटे गौण विषय विभिन्न प्रथाएँ देशाचार तथा समाज के कल्याण विषयक छोटे मोटे विचार आदि बातें वास्तव में धर्म की कोटि में स्थान नहीं पा सकती हम यह भी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो कोटि के सत्य का निर्देश किया गया है और उन दोनों में स्पष्ट भेद भी बतलाया गया है एक ऐसी कोटि जो सदा प्रतिष्ठित रहेगी मनुष्य का स्वरूप आत्मा का स्वरूप ईश्वर के साथ जीवात्मा का संबंध ईश्वर का स्वरूप पूर्णत्व आदि पर प्रतिष्ठित होने के कारण जो चिरंतन सत्य है और इसी प्रकार ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांत सृष्टि का अनंतत्व अथवा यदि अधिक ठीक कहा जाए तो प्रक्षेपण का सिद्धांत और युग प्रवाह संबंधी अद्भुत नियम आदि शाश्वत सिद्धांत जो प्रकृति के सर्वभाव नियमों पर आधारित है द्वितीय कोटि के तत्वों के अंतर्गत गौण नियमों का निरूपण किया गया है और उन्हीं के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के कार्य संचालित होते हैं इन गौण विषयों को श्रुति के अंतर्गत नहीं मान सकते हैं ये वास्तव में स्मृति के पुराणों के अंतर्गत हैं इनके साथ पूर्वोक्त तत्व समूह का कोई संपर्क नहीं है स्वयं हमारे राष्ट्र के अंदर भी ये सब बराबर परिवर्तित होते आए हैं एक युग के लिए जो विधान है वह दूसरे युग के लिए नहीं होता इस युग के बाद भी जो दूसरा युग आएगा तब इनको पुनः बदलना पड़ेगा महामना ऋषिगण आविधभूर्त होकर फिर देश कालोपयोगी नए नए आचार विधानों का प्रवर्तन करेंगे